Also so I decided to source quarter and non-sertogs given it our community is the Ona andia discords number 7 औजस्वी प्रवचन से ऐसा स्पष्ट आभा हुआ क्या भारत को उसकी अनंत क्षमताओं के प्रति जगा रहे भारत का यह परम सौभाग्य है तो आप जैसा मार्गदर्शक उपलब्ध है फिर भी वह आपकी बातों को अपनाता क्यों नहीं और क्यों नहीं सर्वागीण विकास के पथ पर अग्रसर होता है आपका तिरस्कार और उपेक्षा क्यों करता है भगवान निवेदन है कि कुछ करें। भारत भूषण भारत के दुर्भाग्य की कथा बहुत पुरानी है भारत की जड़ें विषाप्त हो गई साधारण औषधियों से भारत की चिकित्सा नहीं हो सकती क्रिया करनी होगी और मवाद जब भीतर गहरे पहुंच गया हो तो उसे निकालने में कष्ट भी होता है पीड़ा भी होती है इसलिए मेरा तिरस्कार है उपेक्षा है मेरा सम्मान हो सकता है समादर हो सकता है लेकिन तब मुझे भारत की उन्हीं विषाक्त जड़ों को जल देना होगा जो उसके दुर्भाग्य का कारण है मेरे लिए तो आसान होगा यही कि उन्हीं जड़ों को जल दे दू लेकिन भारत के लिए उससे बड़ी और कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती तो मैंने यही चुना कि अपमान मिले तिरस्कार मिले उपेक्षा मिले लेकिन गलत जड़ों को काटना ही है और मुझे फर्क नहीं पड़ता अपमान से उपेक्षा से या तिरस्कार से थोड़ी भी जड़े काट सका है थोड़ी भी संस्कार पहुंच सका थोड़ी भी भारत के मन को स्वच्छता दे सका स्वास्थ्य दे सका तो सूर्योदय दूर नहीं माना की अभी रात बहुत अंधेरी और हम इस अंधेरी रात में इतने लंबे अरसे से रह रहे हैं कि हमने भरोसा भी खो दिया है कि सुबह होती हम तो रात के लिए राजी हो गए हमने तो रात को ही जीवन समझ लिया इसलिए जब कोई सुबह की बात करता है तो हमें बेचैनी होती क्योंकि वो फिर हमें परेशानी में डाल रहा हम किसी तरह बामुश्किल समझा बुझा के रात को ही अपना घर बना लिए और फिर किसी ने टेर दे दी सुबह की और फिर किसी ने आवाहन किया और चुनौती दी उससे हमारी नींद टूटती उससे हमारे सपने छिन्न भिन्न होते हम नाराज न हो तो क्या करें इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी स्वाभाविक फिर भी मुझे जो करना है वह मैं करूंगा न उनकी यह रीत नहीं, न अपनी यह प्रीत नहीं, न उनकी यह हार नहीं न अपनी यह जीत नहीं मेरे तिरस्कार में मेरे अपमान में मुझे दी गई गालियों में सिर्फ वे अपनी हार की घोषणा कर रहे जब हम हार जाते हैं विचार से तो हम गालियों पर उतर आते जब हमें कुछ भी नहीं सूझता बूझता जब हम उत्तर देने ना समर्थ हो जाके तो हम पत्थर फेंकने लगते हैं। ये हार का सबूत है ये अच्छा सबूत है ये लक्षण बुरे नहीं इससे लगता है मेरी बात से खलल पैदा हो रही कहीं न कहीं किसी न किसी की नींद में अर्चना आ रही वही मेरी जीत कुछ लोगों की भी नींद टूट जाए तो हम इस पूरे देश की नींद को तोड़ दे सकते तुम पूछते हो क्यों मेरा तिरस्कार क्यों उपेक्षा जबकि मैं जो कह रहा हूं वह सर्वागीण विकास के लिए मार्ग बन सकता है कुछ बातें समझनी होंगी पहली बात भारत की पूरी जीवन दृष्टि नकारात्मक है और मेरी मजबूरी कि मुझे सच ही तुमसे कहना होगा कितना ही संभल के कहू लेकिन सच तो कहना ही होगा ये नकारात्मक दृष्टि को निर्माण करने वालों में तुम्हारे महापुरुष कहा थे छोटे छोटे आदमी तो देशों की जीवन दृष्टि निर्धारित कर भी नहीं सकते जब भी कसूर होता है तो हम छोटे लोगों पर टाल देते और जब भी कोई महत्वपूर्ण बात होती तो हम महापुरुषों का गुणगान करते हमारा गणित बड़ा अजीब जब भी देश में कोई स्वर्ण शिखर उठता है तो हम कहेंगे महावीर बुद्ध शंकराचारी का देश और जब देश में सड़ांत पैदा होगी और जब देश में बीमारी फैलेगी और देश की आत्मा रुगण होगी तब हम नहीं कहते कि बुद्ध महावीर और शंकराचार्य का देश तब हम कहते हैं महापुरुष तो ठीक ही कहते रहे लोग सुने नहीं समझे नहीं माने नहीं मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि चाहे भला हो और चाहे बुरा हो उस सब के नियंत्रण तुम्हारे महापुरुष ही होते साधारण जन तो लकीर का फकीर होता है वो तो चल पड़ता है पीछे वो तो भरोसा कर लेता है भारत की नकारात्मक दृष्टि में बुद्ध महावीर और शंकराचार्य जैसे लोगों का हाथ क्योंकि ये सभी पलायनवादी और पलायनवाद जिस देश की छाती पे बैठ जाए उसकी आत्मा को कैंसर लग गया समझो और शरीर के कैंसर का तो शायद कभी न कभी कोई इलाज खोज लिया जाएगा लेकिन आत्मा के कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल नकारम, नकारात्मक दृष्टि का अर्थ है जीवन विरोधी दृष्टि यह जीवन बुरा है जंजाल है इस जीवन को त्यागना इस जीवन से भागना है और जब तुम जीवन को त्यागोगे और भागोगे तो कैसे उसे सुंदर बनाओगे कौन उसे सुंदर बनाएगा जब जीवन ही गर्हित कुसित निंदित तो क्या सजाना है इसे क्या श्रृंगार देना है इसे क्यों समृद्ध बनाना है इसे फलने तो यह तो इसकी नियति है यह तो होना ही इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं ऐसी निराशा ऐसी हताश, सदियों से तुम्हें सिखाई गई ये तुम्हारे रक्त में मांस में मज्जा में प्रविष्ट कर गई ये बात स्वीकार ही कर ली गई अब इस पर कोई संदेह ही नहीं उठाता, अब कोई जमा मर्द पुनर्विचार के लिए ललकारता भी नहीं हम फिर से एक बार तो सोच ले क्यों हम गरीब हैं क्यों हम गुलाम रहे क्यों हम दीन हैं इतनी समृद्ध भूमि जिसके पास करीब करीब दुनिया की सभी ऋतुए जिसके पास सभी तरह के मौसम जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो न हो फिर क्या हुआ भूमि के साथ कुछ भूल नहीं न ऋतुओं के साथ कोई भूल है नदियों की कमी है न पहाड़ों की न जमीन की मगर आदमी में कुछ गलत हो गया कुछ तिरछा हो गया इस पर पुनर्विचार की जरूरत है और पुनर्विचार में कष्ट तो होता है क्योंकि हजारों साल की मानी हुई धारणा हमारा मंदिर बन गई है वहीं हमने पूजा के फूल चढ़ाए वहीं हमने आरती उतारी वहीं हमने धूप दीप जलाए, और आज अचानक मैं तुमसे कहूं कि फिर से सोचो कि मनु ने महावीर ने बुद्ध ने शंकराचार्य ने जो तुम्हें जीवन को देखने का ढंग दिया है कहीं उसमें कुछ भूल चूक तो नहीं संसार को माया कहोगे तो कैसी विज्ञान का जन्म होगा संसार को माया कहोगे और कामनी कांचन को गालियां दोगे रामकृष्ण जीवन भर यही करते रहे बस ये दो शब्दों पर ही उनका सारा उपदेश टिका हुआ है कामनी कांचन का त्याग अब इन दो शब्दों को ठीक से समझ लो अगर सोना मिट्टी है तो क्यों पैदा करना अगर सोना मिट्टी है तो क्यों निर्मित करना और सोना निर्मित किया जाता है पैदा किया जाता है संपदा आकाश से नहीं बरसती मनुष्य की श्रम और प्रतिभा से पैदा होती मनुष्य को उसकी कला ईजाद करनी होती विज्ञान वही है संपदा को जन्म देने का एक सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आयोजन लेकिन कांचन तो छोड़ना है धन तो व्यर्थ है, असार है, अगर धन असार है तो फिर दरिद्र रहोगे फिर रोते क्यों फिर परेशान क्यों होते फिर झीकते क्यों फिर क्यों भीख मांगते फिरते हो दुनिया भर में फिर गरीबी के लिए प्रसन्न हो आनंदित हो कि प्रभु की बड़ी कृपा है तो उसने तुम्हें धन के जाल से पहले से ही बचा रखा है मैं तुमसे कहना चाहता हूं धन आसार नहीं धन को पकड़ने में अधर्म है लेकिन धन का उपयोग करने में कोई अधर्म नहीं लोभ में अधर्म है लेकिन धन में कोई अधर्म नहीं लोभ में भी अधर्म का कारण मेरा है वही नहीं जो तुम परंपरा से सुनते रहे हो मैं लोभ को इसलिए अधर्म कहता हूं कि लोभ के कारण धन की गति रुकती हम यहां अगर 2000 लोग मौजूद हैं और सब अपने अपने धन को पकड़ के बैठे रहे तो धन की गति नहीं होगी लेकिन लोग धन को जिये भोगें, उसका व्यय करें विनियोग करें खरीदें चीजें बेचें चीजें तो धन जितना चलेगा उतना ज्यादा हो जाता है पांच रुपए मेरे पास हो और जब मैं किसी दूसरे को देता हूं तो दस हो गए क्योंकि मैंने पांच का उपयोग कर लिया और अब उसको मौका मिला पांच का उपयोग करने का उसने जब तीसरे को दिए तो पंद्रह हो गए और जब चौथे को दिए तो बीस हो गए और जब पांचवें को दिए तो पच्चीस हो गए क्योंकि प्रत्येक ने पांच का उपयोग किया और दूसरे के पास फिर पांच पहुंच गए अंग्रेजी में शब्द है धन के लिए करेंसी वो शब्द बड़ा ठीक है जो चले वो धन करेंसी यानी करेंट जो धार की तरह बहे वह धन लोभ अटकाता है जैसे कि झरने पे कोई पत्थर को रख दे झरना बुरा नहीं है पत्थरों का रखना बुरा है मगर तुम्हें सदियों से सिखाया गया कि झरना बुरा है मैं तुमसे कहता हूं पत्थर हटा दो धन को भोगने की कला सीखो जब तुम धन को भोगने की कला सीखोगे तो धन को पैदा करने की कला भी सीखनी पड़ेगी और नहीं मैं कामनी के विरोध में क्योंकि जो व्यक्ति पुरुष है और स्त्रियों के विरोध में उसकी जिंदगी में सारा रस सारा सौंदर्य सारा प्रेम सूख जाएगा सूख ही जाएगा जो स्त्री पुरुषों के विरोध में उसके जीवन में कैसे काव्य के फूल लगेंगे असंभव जहां प्रेम सूख गया वहां आदमियत मर जाती फिर यह देश क्या है मुर्दों का एक ढेर हो गया प्रेम के प्रति हमारे मन में घृणा है क्योंकि प्रेम को हमने बंधन कहा मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूं प्रेम बंधन नहीं है मोह बंधन अपनी भाषा बदलो पूरी वर्णमाला नहीं करनी तब कहीं इस देश में सूर्योदय हो सकता है धन नहीं लोभ और प्रेम नहीं मोह हां मोह गलत मगर मोह के लिए तो हम सब राज और प्रेम के हम विरोध में पड़ गए मोह भी इसलिए गलत है कि वो प्रेम को नुकसान पहुंचाता है जैसे लोभ धन को नुकसान पहुंचाता है जैसे लोभ के पत्थर धन के झरने को रोक लेते ऐसे ही मोह के पत्थर प्रेम के झरने को रोक लेते मोह का मतलब है ये मेरा ये मेरी पत्नी ये किसी और के साथ बैठ के हंसे भी तो मुझे बेचे नहीं तो मुझे नजर रखनी मुझे चारों पहर ध्यान रखना है और पत्नी को भी यही काम है कि पति पर नजर रखे दफ्तर भी जाता है तो दिन में चार छह दफे फोन कर लेती कि कहा है क्या कर रहे कहीं हंसी बोल तो नहीं चल रहा है कहीं किसी स्त्री से मैत्री तो नहीं चल रही ये जो मोह है ये मार डालता है प्रेम भी प्रवाह मांगता है जितना ज्यादा लोगों से तुम प्रेम कर सको उतना ही तुम्हारे जीवन में रसधार होगी जितने तुम्हारी मैत्री के नए नए आयाम होंगे जितने तुम्हारे संबंधों में नई नई शाखाएं निकलेंगी नए पत्ते लगेंगे उतना तुम्हारे जीवन में रस होगा और इसे तुम अपने अनुभव से भी जानते हो मगर तुम अनुभव की नहीं मानते तुम शास्त्रों की मानते हो तुम अपने अनुभव से जानते हो जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का पदार्पण होता है एकदम फूल खिल जाते वसंत आ जाता है पत्यों को पत्नियों को सा देखो दोनों उदास चले जा रहे हैं एक दूसरे में पैरा लगाए हुए दोनों चोर हैं दोनों पुलिस वाले पति यहां वहां नहीं देख सकता मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक लिफ्ट में सवार हुआ साथ एक नव बड़ी सुंदर स्त्री भी लिफ्ट में थी मुल्ला की नजर स्वभावता उस पर अटक गई कुछ पाप नहीं अगर सुबह के सुंदर सूरज को देखकर तुम्हारी आंखें ठिडक जाएं और अगर गुलाब का फूल खिले और तुम्हारी आंख एक पल को रुक जाए तो किसी स्त्री के सौंदर्य को देख के ना रुके ये बात कैसे होगी ये होनी ही चाहिए न हो तो कुछ गलत है तो लाख उपाय करे यहां वहां देखने का लेकिन छोटा सा तो लिफ्ट और जल्दी ही उसकी मंजिल भी आ जाए, तो ज्यादा समय भी नहीं है कि यहां वहां देखे घूर तो घूर के उसी युवती को देख रहा था बचना भी चाहता था क्योंकि पत्नी साथ थी इधर उधर भी देखता था मगर देखता उसी को था हमारे पास एक शब्द लुच्चा लुच्चा का मतलब समझते हो लोचन से बना आंख लुच्चे का अर्थ होता है जो किसी को घूर घूर के देख और इसमें कोई खराब बात नहीं इसी से आलोचक शब्द भी बना है दोनों का मतलब एक ही होता आलोचक और लुच्चा दोनों घुरघुर घुर के देखते उस युवती ने थोड़ी देर बाद उठाया हाथ और तड़ाक से मुल्ला के चेहरे पर मारा। झल्ला गया मुल्ला लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सका और वो स्त्री बोली शर्म नहीं आती इस उम्र में और चिकोटी काटते हो अब मुल्ला कुछ कहे भी तो क्या कहे जब लिफ्ट से उतरा अपनी पत्नी के साथ तो उसने कहा कि कहाजलू की मां मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने चिकोटी नहीं काटी थी फजलू की माने का मुझे मालूम चिकोटी मैंने काटी थी मगर घूर घूर के कौन देख रहा था तुम्हें तो व्यर्थ अल्लाह की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं मुझे पक्का पता कि चिकोटी किसने काटी थी मैंने काटी थी मगर काटनी पड़ी क्योंकि चांटा कैसे पड़ता? प्रेम में कुछ बुराई नहीं है सौंदर्य के स्वीकार में कोई बुराई नहीं है हा मोह में बुराई है लेकिन हम मोह के भेष प्रेम को ही काट गए अंग्रेजी में कहावत है ना कि बच्चे को नहलाओ तो फिर गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना लेकिन हमने गंदे के पानी के साथ बच्चे को भी फेंक दिया हमने प्रेम को फेंक दिया मोह के डर में क्योंकि प्रेम रहेगा तो कहीं मोह पैदा ना हो जाए और हमने धन को फेंक दिया लोभ के डर में कि कहीं धन हुआ तो लोभ ना पैदा हो जाए मगर तब फिर हम सूख गए न प्रेम रहा न संपदा रही बाहर की संपदा भी गई और भीतर की संपदा भी गई प्रेम भीतर की संपदा है और धन बाहर की संपदा है दोनों गमा के हम बैठे और इसलिए अगर मैं आज तुमसे कहूं कि रामकृष्ण के इन राम उपदेशों से मैं राजी तो बेचे नहीं तो बेचैनी होती क्योंकि रामकृष्ण तुम्हारे लिए परमहंस वो जो कहें सो परम वाक्य अगर मैं आज तुमसे कहूं कि मैं राजी नहीं हूं महावीर का महल को छोड़कर जाना या बुद्ध का राजपाट छोड़ना इससे मैं राजी नहीं हूं मैं तो पसंद करता कि महावीर रुके होते महलों में और राज्य को रूपांतरित किया होता क्षमता थी उनके पास प्रतिभा थी उनके पास चाहते तो उस राज्य को जिसकी मालकियत उन्हें मिली थी संपदा से भर देते विज्ञान से भर देते मगर वह तो ना किया छोड़ के भाग गए इससे गरीबों की गरीबी ना मिटी दुखियों का दुख ना मिटा बुद्ध छोड़ के चले गए इस देश में जिसके पास प्रतिभा थी वो छोड़ के भाग गया बुद्धू दुकानों पे बैठे बुद्धू राजनीति में बैठे बुद्धू संसार चला रहे बुद्धिमान हिमालय की गुफाओं में चले गए दुनिया में इससे उल्टा हुआ बुद्धिमान दुनिया में रहे और स्वभावता है इसका लाभ हुआ दुनिया को थोड़ा देर सोचो आएस अगर महावीर की तरह छोड़ के जंगल में भाग जाए तो माना कि जरूर थोड़ी शांति अनुभव करेगा वहां लेकिन संसार का कितना अहित हो जाएगा इसका कुछ हिसाब अगर एडिशन भाग गया होता दुनिया से तो बिजली ना होती रेडियो ना होता टेलीफोन ना होता एक हजार आविष्कार किए एडिशन लेकिन एडिशन को तुम उतना आदर नहीं दोगे जितना महावीर को दोगे क्योंकि महावीर ने क्या किया नग्न खड़े हो जो नग्न खड़ा हुआ उसने तुम सबको भी नग्न कर दिए और जरूरत थी वस्त्रों की जिसने छप्पर छोड़ दिया उसने तुम्हारे छप्पर भी गिरा दिए और जरूरत थी छप्परों की हमें अपने मूल्यांकन बदलने होंगे और चूंकि मैं मूल्यांकन बदलने की बात करता हूं इसलिए मुझे महावीर पर भी चोट करनी पड़ेगी मनु पर भी चोट करनी पड़ेगी शंकराचार्य पर भी चोट करनी पड़ेगी रामकृष्ण पर भी चोट करनी पड़ेगी और ये तुम्हारे समाद्रत पुरुषों की परंपरा है तुम कैसे मुझे गालियां देने से अपने को रोक पाओगे तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो ये भी आश्चर्य तुम तो अपने पुराने ढंग से ही सोचोगे एक आदमी पर सरकारी वकील ने आरोप लगाते हुए कहा नीलाश इसके पास नहीं है राशन कार्ड इसे गेहूं और शक्कर की फिक्र नहीं इसकी बातों में कहीं भी महंगाई और सरकार का जिक्र नहीं इतना ही नहीं ये हमेशा हंसता और मस्त रहता इस पर भी देखिए अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है इसके चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं जरूर यह विदेशी जासूस मालूम होता है भारत में तो हमने आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं यहाँ तो मस्त होना आनंदित होना प्रफुल्लित होना पाप हो गया यहाँ उदास होना गंभीर होना संतत्व का लक्षण हो गया यहां जितना मुर्दा आदमी हो जितना सड़ा सड़ाया हो उतने ही ज्यादा सम्मान का पात्र हो जाए। तुम सम्मान भी किनको देते हो कोई उपवास कर रहा है इसलिए सम्मान देते इसके उपवास से क्या हो जाए? ऐसे ही भारत में आधे लोग उपवास कर रहे भूखे मर रहे जो आदमी नग्न खड़ा हो जाता है इसको सम्मान देते हो यूं ही भारत में कितने लोगों के पास कपड़े लंगोटी भी तो ना बची कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली वो लंगोटी भी ना बची भूत को भागे भी ना मालूम कितने हजार साल हो गए ढूंढोगे भी तो लंगोटी पाना मुश्किल मगर कोई आदमी अगर नग्न खड़ा हो जाए तो तुम्हारे समादर का पात्र हो जाता है। तुम गदगद हो जाते, तुम फूल की मालाएं लेके तत्काल स्वागत के लिए राजी हो जाते, तुम्हारे हृदय में एकदम सुस्वागतम लिख जाता तुम्हारे हृदय के पट एकदम से खुल जाते कि पधारो महाराज अन्न जल शुद्ध पधारो विराजो तुम गलत जीवन दृष्टि में इतने ज्यादा रंग रहे हो कि आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो शिष्या को समझा रहे त्रुगुणाचारी त्रिशूल डैडी कहने की प्रथा संस्कृति के प्रतिकूल संस्कृति के प्रतिकूल लाड़ली लड़की भोली करके नीची नजर मंद्र मस्तक में बोली कहू पिताजी तो यह कठिनाई आती टकराते है। हैं औट लिपिस तक हट जाती उसके अपने सोचने का ढंग है मांटसरी के छोटे छात्र हाफ टाइम में नाश्ता करते करते बताने लगे अपने पापा की पोजीशन पहले ने कहा हमारे पापा लखपति दूसरा बोला मेरे फादर करोड़पति तीसरे ने मुंह खोला हमारे डैडी तो मम्मी के पति होली का गुलाल मलते हुए बोले एक हीरो छाप देवर्ष हम तुम एक कमरे में बंद हो और खो जाए चाबी तो क्या होगा भाभी होगा क्या लाला तोड़वाना पड़ेगा तीन रुपए का ताला मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ सुनोगे और कसूर तुम्हारा भी क्या तुम्हारी भाषा निर्णीत हो गई तुम्हारे संस्कार सुस्थिर हो गए जड़ हो गए ये पानी पे खींची लकीरें न रहीं, पत्थर पे लिखावटें हो गई प्रभु मेरे मैंने ही रिश्वत खाई जबरन नोट भरे पॉकेट में करके हाथा पाई मोई फसाई के सफान निकसी गये सेठ बड़ो हर जाय भोजन भजन न कचू सुहावे आई रही उबकाई देव दबाए केस को भगवन आध बटाई कह काका तब का प्रभु ने लियो कंठ लिपटाई प्रभु मेरे मैंने रिश्वत खाई तुम भजन भी करोगे तो भी तो तुम्हारी ही दृष्टि से निकलेगा तुम गीत भी गुनगुनाओगे तो भी तो तुम्हारे ही प्राणों से उठेगा इसलिए भारत भूषण मैं जो कह रहा हूं वह तो सर्वांगीण विकास का पथ है लेकिन तुम जो सुन रहे हो तुम तो समझोगे अपनी ही शैली से तुम्हारी तो बंधी हुई धारणाएं हो गई ये भारत की नकारात्मक दृष्टि बदलनी होगी इसे विधायकता देनी जरूरी जीवन को निराशा से हटाना है और आशा देनी जरूरी कहो कि संसार उतना ही सत्य है जितना आत्मा देह उतनी ही सत्य है जितनी चेतना तब विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ चल सकते साथ ही चलने चाहिए जिससे पक्षी उड़े तो दो पंख चाहिए दो पंखों के बिना पक्षी न उड़ सकेगा दो पंख होंगे तो ही उड़ेगा एक पंख होगा तो कैसे उड़ेगा लाख तड़फे उड़ना चाहे मगर गिरेगा पश्चिम के पास भी एक पंख है विज्ञान का वह भी बुरी तरह परेशान है और हमारे पास भी एक पंख है धर्म का हम भी बुरी तरह परेशान है ये समय जब हम एक दूसरे से सीख ले पूर्व और पश्चिम मिल जाने चाहिए विज्ञान और धर्म जुड़ जाने चाहिए भविष्य इस पर ही निर्भर होगा इसी योग पर इसको मैं महायोग कहता हूं विज्ञान और धर्म का मिल जान और तभी तुम भीतर भी आनंद को उपलब्ध होगे और बाहर भी दोनों आनंदों में विरोध नहीं सच पूछो तो दोनों आनंदों में सामंजस्य है बाहर का आनंद भीतर के आनंद के लिए भूमिका बनता है इसलिए मैं तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहता संसार को जीने की कला सीखने को कहता हूं मेरा संन्यास त्याग नहीं भोग की कला है चौंकोगे तुम क्योंकि सदियों से तुमने सुना सन्यास यानी त्याग और मैं कहता हूं सन्यास यानी भोग की कला हां अगर बिना कला के भोगो तो पशु जैसे हो जाते हो और बिना कला के भागो तो सिर्फ कायर हो जिसको कला आती उसे भागना भी नहीं पड़ता और पशु भी नहीं होना पड़ता उसके जीवन में महाक्रांति घटित होती वो जल में कमल यही संसार में इसकी पूरी समृद्धि में यूं जीता है जैसे कुछ भी न छूता हो माना कि ये काजल की कोठली लेकिन इससे गुजरने का ढंग भी कबीर गुजरे तो तुम भी गुजर सकते हो मैं गुजर रहा हूं तो तुम भी गुजर सकते हो कबीर ने कहा ज्यू की त्यों धरदीनी चदरिया खूब जतन से ओढ़ी रे कबीरा जरा भी मैली ना होने दी काजल लग ही ना पाया इसमें क्या खूबी है कि भाग गए काजल की कोठरी सही ही निकले और वस्त्र सफेद रहे इसमें क्या कला है इसमें क्या प्रतिभा है और काजल की कोठरी से निकले कपड़े ही काले न हुए खुद भी काले हो गए इसमें भी कोई कला नहीं कला तो इसमें है कि काजल की कोठरी से निकलो और जरा सा भी दाग न लग पाए बेदाग निकल और तभी मैं कहता हूं तुम इस योग्य होगे कि परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया था उसको धन्यवाद पूर्वक वापस कर सको कह सको कि धन्यवादी हूं कि तुमने एक अपूर्व अवसर दिया जागने का होश संभालने का ध्यान का तुमने पूछा क्या भारत को उसकी अनंत क्षमताओं के प्रति जगा रहे जगाने में ही तो औचन है किसी सोए आदमी को जगाओ और वो नाराज हो ये भी हो सकता है कि कहके सोया हो कि सुबह मुझे उठा देना कि मुझे जल्दी ट्रेन पकड़नी मगर वही सुबह उठाने में अड़चन डालेगा वही कंबल खींच खींच के कहेगा जरा पांच मिनट और जरा एक करबट और ले लूं अभी क्या जल्दी पड़ी और भारतीय गाड़ियां हैं कोई समय पे आने वाली क्यों मेरे पीछे पड़े और अगर वो कोई सुंदर सपना देख रहा हो कि किसी राज महल में निवास कर रहा हो सपने में तब तो और भी नाराज हो जाए। तुम सपने देख रहे हो स्वर्गों के जो कहीं भी नहीं है बैकुंठ के जो कहीं भी नहीं है गोलोक जो कहीं भी नहीं है तुम सपने देख रहे हो सुंदर और तुम्हारे ऋषि मुनि तो और भी सुंदर सपने देख रहे हैं क्योंकि उनको ख्याल है क्योंकि वो उपवास करते हैं धूनी रमा के बैठे हैं वस्त्र त्याग कर दिया है जंगल में आ गए हैं तो स्वर्ग के पाने के अधिकारी हो गए अब धूनी रमाए बैठे हो इस अभ्यास से तो इतना ही तय होता है कि तुम्हें नरक भेजा जाना चाहिए क्योंकि नरक में धूनी लगी हुई है धू धू करके जल रही है अग्नि कड़ाए चढ़े हुए स्वभावता तो जो लोग ठीक गहरे अभ्यासी उनको ही भेजा जाएगा। गैर अभ्यास अभ्यासियों को भेज के वहां क्या करोगे ये तो सीधा गणित है कि अगर तुम इंजीनियर हो तो इंजीनियर का काम मिलेगा अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम मिलेगा पढ़ो तो इंजीनियर ही और हो जाओ डॉक्टर तो जान लोगे लोगों की खुद भी मुसीबत में पढ़ोगे लोगों को भी मुसीबत में डालोगे जो धूनी लमा रमाए बैठे धूप में अपने को सता रहे कांटे बिछा के लेटे अगर कहीं कोई नरक होगा तो उसी का तो अभ्यास कर रहे हैं इनको स्वर्ग भेजने की कोई जरूरत भी नहीं ये स्वर्ग में करेंगे क्या मैंने सुना है एक आदमी सर्कस में काम करता था उसका काम ही यही था कि खिले के बिस्तर पर सोता था नुकीले खिले हाथ को चूझाए तो लहु लुहान कर दे वो उस पर सोता था उसकी भी कला है क्योंकि तुम्हारी पीठ में इस तरह के बिंदु हैं जहां कोई संवेदना नहीं होती अगर भरोसा ना हो तो घर में किसी को भी अपनी पत्नी को कहना उसको भी थोड़ा मजा आएगा कि सुई लेकर तुम्हारी पीठ में चुभा जहां जहां तुम्हें पीड़ा मालूम हो कहना राम राम और जहां जहां पीड़ा तुम्हें पता ही न कि सुई चुभाई गई वहां वो निशान लगाती जाए तुम्हारी पीठ पर ऐसे बहुत से बिंदु हैं जहां तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा कि सुई चुभाई गई वहां कोई संवेदनशीलता नहीं बस उन्हीं बिंदुओं को संभालने की बात होती कांटे उन्हीं बिंदुओं को छूते बिस्तर ऐसे बनाना पड़ता है कि कांटे उन्हीं बिंदुओं को छुए अब यह आदमी रोज यही धंधा करता था सर्कस में एक दिन छुट्टी पर आराम कर रहा था घर उसकी पत्नी देख के हैरान हुई क्योंकि वो कांटे का बिस्तर लगा रहा था वही खीले का बिस्तर पत्नी ने कहा क्या कर रहे है आज तो छुट्टी है, उसने कहा छुट्टी तो मगर मैं सो कैसे अभ्यास जो हो गया जब तक इस खीलियों वाले बिस्तर पर लेटूंगा नहीं मैं सो नहीं पाऊंगा अभ्यास बड़ी चीज है तुम्हारे ऋषि को तो नरक भेजा ही जाना चाहिए अगर कहीं कोई नरक है तो निश्चित ही ऋषि के लिए बनाया गया इतना बेचारा अभ्यास कर रहे हैं सब बेकारी अभ्यास से आएगा पानी में स्वर्ग में ये करेंगे क्या वहां जाके कांटे बिछाएंगे स्वर्ग में जाके धूनी रमाएंगे? स्वर्ग में जाके नंगे घूमेंगे स्वर्ग में इनकी क्या जरूरत है अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का थोड़ा अभ्यास करो उमर खयाम ने ठीक कहा है। मुसलमानों की धारणा है कि स्वर्ग में बहिस्त में शराब के चश्मे बहते यहां शराब बर्जित यहां शराब पीना पाप जब मिर्जा गालिब को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और दिल्ली तहस नहस कर दिया और अंग्रेजा गालिब को पकड़ के ले चले काराग्रह की तरफ तो रास्ते में उन्होंने पूछा मुसलमान हो तो मिर्जा गालिब ने कहा हुजूर आधा वो थोड़े हैरान हुए उन्होंने कहा आधा बहुत मुसलमान पकड़े बहुत हिंदू पकड़े तुम पहले आदमी हो ये क्या कहते हो आधा मुसलमान यानी क्या मतलब तो मिर्जा गालिब ने कहा आधा इसलिए कि सुअर नहीं खाता शराब पीता हूं पूरा कैसे कहू यहां शराब पीना वर्जित और मजा ये कि जो यहां शराब न पियेंगे उनके लिए बहिस्त में शराब के झरने बहाये गए यह कौन सा गणित उमर खयाम का गणित ज्यादा साफ मालूम पड़ता उमर खैयाम एक अद्भुत सूफी फकीर था उसने बात पते की कही उसने कहा यहां पीने दो तो, अभ्यास तो करने दो तो जी यहां कुल्लर से भी ना पिया और वहां एकदम जाके झरनों में पियएंगे तो मरेंगे नहीं ऐसा अंधाधुंध नशा चढ़ेगा कि भगवान सामने खड़े होंगे तो शैतान नजर आएगा सब उल्टा सीधा हो जाएगा अभ्यास करने दो यहां पीने दो यहीं का अभ्यास तो वहां काम आएगा तुम्हारे ऋषि मुनि क्या खाद पीएंगे और अगर स्वर्ग में शराबी शराब सराव के चश्मे पानी मिले ही ना तो ऋषि मुनियों की हालत तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी उनको तो नरक जाना पड़ेगा उनको स्वर्ग में कहां चके न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है यही तुम नरक बनाते हो अगर तुम जीवन को नकारात्मक ढंग से लेते हो नरक बन जाता है जीवन को नकार दे से देखना नरक है और जीवन को विधायकता देना स्वर्ग है फूल चुनो क्या कांटों के बिस्तर बना रहे हो फूलों के बिस्तर बन सकते हैं तो फिर क्यों कांटों पर तो मरे जा रहे हैं? लेकिन कुछ कारण है कुछ कारण है क्यों लोग नकारात्मक हो गए आनंद ना चाहे आनंद की अभीपसा स्वाभाविक है और हम आदर उसको देते हैं जो कुछ असाधारण काम करके बता जिससे कोई सिर के बल खड़ा हो तो वहां भीड़ लगेगी तुम पैर के बल कितनी ही देर खड़े रहो कोई ना आएगा पैर के बल तुमको परमात्मा ने खड़ा किया है लेकिन जो आदमी सिर के बल खड़ा है मूर्खता पूर्ण प्रप्त कर रहा है क्योंकि खड़े होने के लिए परमात्मा ने पैर दिए सिर नहीं सिर के दूसरे काम लेकिन सिर के बल खड़े आदमी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि वो कुछ अनूठा कर रहा है कुछ नया कर रहा है कुछ बेजोड़ काम कर रहा है जहाँ सारे लोग पैरों पर पे खड़े हैं वहां वो सिर पर खड़ा है जहा सारे लोगों को दो दफे भोजन चाहिए जो आदमी दस दस दिन पंद्रह पंद्रह दिन का उपवास करेगा उसको सम्मान मिलने लगेगा वो कुछ विशिष्ट काम कर रहा है हालांकि कुछ खास काम नहीं है सिर्फ भूखा मरने का अभ्यास कर रहा है और अभ्यास तो किसी भी चीज का हो सकता है और तीन चार पांच दिन के बाद तो भूख मरनी शुरू हो जाती क्योंकि मनुष्य के शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि तीन महीने तक के लिए शरीर भोजन जुटा के रखता है इसलिए तो चर्बी इकट्ठी होती स्त्रियों के शरीर में ज्यादा चर्बी इकट्ठी होती पुरुषों की बजाय क्योंकि उनको जब बच्चे को जन्म देना होता है तो नौ महीने तक अड़चन आती भोजन करना मुश्किल वमन हो जाता है भूख नहीं लगती पेट में बच्चा इतनी जगह ले लेता है क्या भोजन को जगह कहां बची तो स्त्रियों के पास प्रकृति ने ज्यादा चर्बी दी है इसलिए स्त्रियां एक तरह के अनुपात में होती एक गोलाई होती उनके देह में पुरुष के देह में वैसी गोलाई नहीं होती लेकिन पुरुष की देह में भी स्वस्थ देह हो तो तीन महीने तक भोजन चल सके इतनी चर्बी इकट्ठी होती तो जब तुम उपवास करते हो तो अगर ठीक से समझना चाहो वैज्ञानिक अर्थों में तो तुम मांसाहार कर रहे हो अपना ही मांस पचा रहे हो एक दिन के उपवास में एक किलो वजन कम होता है तुमने कभी सोचा एक किलो वजन गया कहां एक किलो वजन तुम पचा गए तीन महीने तक आदमी अगर पूरी तरह स्वस्थ आदमी हो तो मजे से उपवास कर सकता है और तीन दिन पांच दिन के बीच में कभी रूपांतरण हो जाता है पेट फिर बाहर से भोजन नहीं मांगता उसके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है वो तत्ण अपना ही मांस पचाना शुरू कर देता है और जब अपना मांस पचाना शुरू कर देता बाहर से भोजन की जरूरत नहीं रह जाती इसलिए जो लोग लंबे उपवास करते हैं तुम ये मत सोचना कि कोई बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं असली मेहनत तीन चार दिन में ही होती शुरू के तीन चार दिनों इसके बाद तो फिर तुम्हारा शरीर नए ढब्बे पर चलने लगता नई प्रक्रिया पकड़ लेता है मगर जो आदमी उपवास करेगा महावीर ने कहते हैं 12 वर्षों में सिर्फ एक वर्ष भोजन किया 11 वर्ष भूखे रहे इकट्ठे नहीं इकट्ठे रहते तो कभी के खत्म हो गए होते लेकिन 11 दिन उपवास करते और बारहवें दिन भोजन करते ऐसा कर कर के उन्होंने 12 वर्ष गुजाया स्वभाव था खूब सम्मान मिला जहां लोग एक बार का भोजन नहीं छोड़ सकते जहां दिन रात भोजन ही भोजन सिर्फ सवार रहता सुबह नाश्ता फिर भोजन फिर दोपहर को थोड़ा फलाहार फिर शाम का भोजन फिर रात को सोते सोते दुग्धाहार इन्होंने जब देखा कि महावीर ग्यारह ग्यारह बारह बारह दिन उपवास से रह जाते है चमत्कार नकारात्मक लोगों को आदर मिल सका इसलिए कि वो बड़े इक्के दुक्के थे लेकिन उनको आदर मिलने के कारण तुम्हारा चित्त विकृत हो गया जो लोग धन को छोड़ के भाग गए तुम्हारे मन में उनके प्रति सम्मान उठा क्योंकि तुम सब तो धन की तरफ भाग रहे हो और वो छोड़ के भाग गए क्या गजब का त्याग महात्याग लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि चाहे तुम धन की दुनिया में ही क्यों ना रहो तुम्हें अपने ही प्रति गिलानी पैदा होगी कि तुम पाप कर रहे हो तुम चाहे संसार में रहो चाहे संसार के बाहर हर हाल में संसार की निंदा तुम्हारे मन में गहरी हो गई और जिस चीज की निंदा हमारे मन में गहरी हो जाती हम उसे सजावट देना बंद कर देते और मैं जिस सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हूं वह स्वभावतः जीवन को सजाने की बात है उसे रंग देने की बात है जीवन को इंद्रधनुष बनाने की बात है तमाम उम्र कटी एक बेनबा की तरह तमाम उम्र कटी एक बेनबा की तरह चमन में खाक उड़ाते फिरे सबा की तरह चिराग हसरते पाबोस का जलाये हुए तुम्हारी राह में हम भी हैं नक्शा की तरह दिलों का दर्द कभी लप आ ही जाता है किसी पुकार की सूरत किसी सदा की तरह निशान राह न पाया तो दस्त गुर्बत में हम अपनी राह बनाते चले हवा की तरह सिकस्त ने हर हर कदम पे दिया किसी रफीक किसी दर्द आशमा की तरह इलाही गम की हवाएं किसी के दामन तक पहुंच न पाए मेरे दस्त नार की तरह खुशी का नाम खुशी का नाम तो अक्सर सुना किए ताबा मगर वजूद मगर वजूद न पाया कहीं मा की तरह उर्दू कविता में हुमा पक्षी नाम के एक काल्पनिक पक्षी की चर्चा है कहते हैं हुमा पक्षी की छाया भी किसी पर पड़ जाए तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाता असरफियां बरस जाती लेकिन हुमा पक्षी काल्पनिक है उसकी छाया कहां से पड़ेगी खुशी का नाम तो अक्सर सुना किए ताबा नाम तो बहुत सुना खुशी का आनंद का मगर वजूद ना पाया कहीं हुमा की तरह उसका अस्तित्व तो कहीं ना मिला हुमा पक्षी की तरह बहुत खोजा मगर उसे कहीं पाया नहीं और ऐसे ही ये देश आनंद की बातें तो कर रहा है सदियों से मगर पाया का अरे बाहर का भी ना पा सके तो भीतर का क्या पाओगे बाहर का तो भौतिक वादी भी पा लेते हैं वो भी ना पा सके तो भीतर का आनंद तो बहुत बड़ी बात है बाहर के आनंद के सोपान पर चढ़ के ही तो भीतर का आनंद पाया जाता है बाहर को सीढ़ी बनाओ ताकि भीतर पहुंच सको बाहर और भीतर में विरोध नहीं है वे परिपूरक हैं, जैसे दिन और रात में विरोध नहीं जैसे जवानी में और बुढ़ापे में विरोध नहीं जैसे जिंदगी में और मौत में विरोध नहीं जैसे सर्दी में और गर्मी में विरोध नहीं वे दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, बाहर और भीतर में दुश्मनी ना ठानो उनकी दुश्मनी ने हमें मार डाला हमें अपंग कर दिया हमें लंगड़ा कर दिया मैं उसी दोस्ती की तरफ इशारा कर रहा हूं और स्वभावतः मेरा इशारा तुम्हारे तथा कथित अवतारों के विपरीत जाएगा तो तुम मुझसे नाराज होगे, तुम मुझ पर क्रोधित हो जाओगे हुजूम दर्द का इतना बड़े असर गुम हो मिले वो रात की जिस रात की शहर गुम हो मजा तो जब है कि आवार गाने शौक के साथ गुबार बन के चले और रह गुजर गुम हो हमारी तरह हमारी तरह खराब सफर न हो कोई इलाही यूं तो किसी का राहबर न गुम हो इला तो किसी का न राहबर गुम हो चले हैं हम भी चिराग नजर जलाए हुए ये रोशनी भी कहीं राह में अगर गुम हो तलाश दोस्त है दिल को मगर खुदा जाने कहा ये भटकता फिरे किधर गुम हो चमन चमन है वो नश्व नुमा के हंगामे गुलों को ढूंढने जाए तो खुद नजर गुम हो सुखन की जान है हुने बयां मगर ताबा सुखन की जान है बयां सुखन की जान है उसने बयां मगर ताबा नहू के लफ जी रह जाए यूं की लफ्ज ही रह जाए फिक्र तर गुम हो हमारे पास शब्द ही रह गए शब्दों का अर्थ कभी का खो चुका है आनंद आत्मा मोक्ष बस शब्द रह गए इन शब्दों का अर्थ कब का खो चुका है सुखन की जान है उसने बना बयां मगर ताबा काव्य का तो प्राण ही है कहने का ढंग कहने की सुंदरता सुखन की जान है उसने बयान, मगर पाबा मगर ध्यान रहे नयों की लफ झील रह जाए फिक्र तर गुम हो कहीं ऐसा ना हो कि बयान ही बयान रह जाए हुए बयान रह जाए कहने का ढंग और सलीका ही रह जाए और भीतर के सारे अर्थ खो जाए वही दुर्भाग्य इस देश के साथ हुआ हमारे पास शब्द तो सुंदर बड़े सुंदर है बड़े प्यारे मगर उन शब्दों का अनुभव उन शब्दों की प्रति थी, उन शब्दों का साक्षात्कार बहुत समय हो चुका गुम हो गया मैं तुम्हारे शब्दों को प्राण देना चाहता हूं तुम्हारे शब्दों में श्वासें फूकना चाहता हूं तुम्हारी बंद हो गई हृदय की धड़कन को धड़कन देना चाहता हूं लेकिन तुम इतनी सदियों से मुर्दा हो कि अब तुम जिंदगी की तकलीफ नहीं लेना चाहते अब तुम जिंदगी की झंझट में नहीं पड़ना चाहते जिंदगी तो चुनौती है और जिंदगी तो खतरा है ख्याल रखना कन्फ्यूस से उसके एक में ने ने पूछा कि मैं शांति चाहता हूं परम शांति ऐसी शांति कि कहीं कोई बाधा ना पड़े कन्फ्यूस ने उसे गौर से देखा उसका ठहर जब तू मर जाए तो कब्र में क्या करेगा वहीं इस शांति को पा ले, फिर कोई बाधा ना पहुंचेगी अभी तो जिंदा है अभी तो जिंदगी देख ले फिर मौत आएगी जरूर आएगी निश्चित आती अपरिहारी रूपेण आती फिर कब्र में शांत रहना सुरक्षित रहना फिर कोई बाधा ना डालेगा कोई कितना ही बैंड बाजा बजाए तुझे कुछ सुनाई ना पड़ेगा लेकिन अभी तो जिंदा रह ले जब जिंदगी है तो जिंदगी को पूरी तरह जी लो और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जिंदगी को इस ढंग से जिया जा सकता है कि जिंदगी में नाच भी हो गीत भी हो संगीत भी हो और शांति भी हो जीवन में सुख भी हो संपदा भी हो आनंद भी हो जीवन में देह का स्वास्थ्य भी हो और आत्मा का ध्यान भी हो इन दोनों में कोई विरोध नहीं मगर हम सदियों से कब्र की सुरक्षा में पड़े हुए ये मुर्दों का टीला है देश इसमें हम मुर्दों को जगाने में झंझट होगी कुछ मुर्दे नाराज होंगे कि हम कहां शांति से सो रहे थे और तुमने आके दखल दे दी वो पत्थर भी मारेंगे गालियां भी देंगे अपमान भी करेंगे उपेक्षा भी करेंगे ये सब स्वाभाविक है भारत भूषण लेकिन मुझे जो करना है वो मैं जारी रखूंगा ना उनके पत्थर रोक सकते हैं ना उनकी गालियां रोक सकती ना उनका अपमान रोक सकता है क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस बात में ही इस देश का भविष्य दिखाई पड़ता है कि यह बाहर और भीतर के सामंजस्य को उपलब्ध हो जाए उन्हें उनका काम करने दो मैं अपना काम जारी रखूंगा न उनकी यह रीत नहीं न अपनी यह प्रीत नहीं न उनकी यह हार नहीं न अपनी यह जीत नहीं दूसरा प्रश्न भगवान मैं कवि हूं और जीवन में सबको प्रेम बांटना चाहता हूं लेकिन संसार की समस्याओं को देखता हूं तो सोचता हूं कि पहले इन समस्याओं को तो हल कर लू इन समस्याओं के रहते तो प्रेम एक विलासी होगा ना विष्णुदास राठी पहले भी लोगों ने अगर ऐसा सोचा होता तो कभी कोई प्रेम कर ही न पाता समस्याएं तो सदा रहीं, और समस्याएं सदा रहेंगी ये और बात है कि समस्याओं के तल बदलते जाएं। कभी शरीर की समस्याएं होंगी कभी मन की समस्याएं होंगी कभी आत्मा की समस्याएं होंगी समस्याएं तो होंगी हाँ समस्याएं ऊंची होनी चाहिए रोटी रोजी की सबसे छोटी समस्याएं ध्यान की समाधि की सबसे ऊंची समस्याएं लेकिन इस भ्रांति में मत रहना कि समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी ऐसा भी कोई दिन आएगा अगर कोई भी समस्या ना होगी तो यही समस्या खड़ी हो जाएगी अब क्या करें कोई भी समस्या नहीं मारे गए बुरे मारे गए करने को ही कुछ ना बचा जिंदगी तो समस्याओं का नाम है और जिंदगी की समस्याओं को हल करना प्रतिभा के निखारने का उपाय है लेकिन इस कारण भोजन तो करना बंद नहीं कर दिया कि जिंदगी समस्याओं से भरी अभी कैसे भोजन करें तो बिलास होगा सांस लेनी तो बंद नहीं कर दी कभी कैसे सांस लें जिंदगी तो इतनी समस्याओं से भरी दंगे फसाद कहीं तालाबंदी कहीं हड़ताल कहीं रास्ता रोको कहीं गिराओ कहीं डकैतियां कहीं बलात्कार कहीं हत्याएं कहीं युद्ध के बादल इतनी समस्याएं और तुम सांस ले रहे हो नहीं आती विष्णु दास राठी कुछ तो सोचो क्या विलास कर रहे हो अभी भी सोते हो अभी भी सुबह उठ के स्नान करते हो कोई लाज नहीं कोई शर्म नहीं कोई शिष्टाचार नहीं सिर्फ प्रेम के लिए ये सवाल उठा रहे हो तो तो फिर कोई भी कभी प्रेम नहीं कर सकता था समस्याएं कब न थी राम के समय में न थी खुद की सीता गवा बैठे और समस्याएं न थी समस्याएं ही समस्याएं थी कृष्ण के समय में न थी तो महाभारत कैसे हुआ अकारण यूं ही खेल खेल में कबड्डी थी क्या कबड्डी कबड्डी कबड्डी या खो खो सवा अरब आदमी मरे वो समस्या न थी और तुम्हारे ऋषि मुनि प्रार्थना निरंतर करते रहे प्रभु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल असत्य से सत्य की तरफ ले चल समस्याएं न थी बुद्ध 40 साल समझाते रहे लोगों को चोरी न करो बलात्कार न करो बेईमानी न करो धोखा धोखाधड़ी न करो समस्याएं न थी तो पागल थी दिमाग खराब किसको समझा रहे थे जो लोग चोरी करते नहीं थे उनको समझा रहे थे चोरी ना करो जो लोग बलात्कार करना जानते नहीं थे उनको समझा रहे थे कि भाई बलात्कार ना करो तो वो लोग खड़े होकर पूछते कि साई पहले ये भी तो बताओ कि बलात्कार क्या होता पहले बलात्कार करना तो सिखाओ एक स्कूल में ईसाई स्कूल में पादरी समझा रहा था बच्चों को कि परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होता पश्चाताप करना होता प्राश्चित करना होता खूब समझाने के बाद उसने बच्चों से पूछा कि परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होता एक छोटे से बच्चे ने खड़े होकर पाप करना होता कहा दो ये तो मैंने बात ही नहीं की मैं समझा रहा प्राश्चित पश्चाताप अरे दुष्ट और तू कहता पाप करना होता उसने कहा अगर पाप ना करेंगे तो प्राश्चित किसका करेंगे और पश्चाताप किसका करेंगे अरे पहले पाप करना तो सिखाओ पाप करें तो फिर प्राश्चित करें फिर प्राश्चित करें तो परमात्मा मिले लड़के ने बात तो समझदारी की कही पादरी से कहीं ज्यादा अकल की कही एक गांव में नया नया पादरी आया और दो महिलाएं एक चर्चा कर रही थीं कि नया पादरी कैसा है तुम्हारा क्या ख्याल वो दूसरी महिला ने कहा बड़ा गजब का अरे जब तक आया नहीं था मैं मालूम ही नहीं था कि पाप क्या चीज जब से आया तब से पता चला कि पाप क्या चीज तो बुद्ध किसको समझा रहे थे बलात्कार न करो महावीर किसको समझा रहे थे हिंसा न करो अहिंसा परमो धर्म अहिंसकों को जिन्होंने विचारों ने कभी मच्छर न मारा कभी खडमन न मारा इनको समझा रहे थे अहिंसा परमो धर्म तो लोग कहते हैं बस बकवास बंद करो यहां कोई है ही नहीं हिंसा करने वाला किसको समझा रहे खली जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी एक कुत्ता बांकी कुत्तों को समझाता था कि देखो भोको मत बेकार मत भों बेकार भोंकने के कारण ही कुत्तों की जाति बर्बाद हुई और जब तक हम बेकारी ही रहेंगे शक्ति व्य होगी और जब शक्ति भोंकने में ही व्य हो जाएगी तो और क्या खाक करोगे अरे पिछड़े जा रहे हो आदमियों तक से पिछड़े जा रहे कुत्तों को बात तो जसती बात तो सच है मगर बेचारे कुत्ते आखर कुत्ते बिना भोंके कैसे रहे एकदम चांद निकला है, कुत्ते बिना भोंके रह जाएं, सिपाही निकले और कुत्ता बिना भोंके रह जाए पोस्टमैन निकले एकदम खरखरी उठती सन्यासी को देख ले कुत्ते वर्दी के खिलाफ बड़े दुश्मन वर्दीधारी देखा कि फिर उनसे नहीं रह जाता फिर सब संयम का बांध टूट जाता यम नियम प्राणायाम इत्यादि सब भ्रष्ट हो जाते, फिर तो वो कहते हैं अब देखेंगे कल अभी तो भोक ले अभी तो ऐसा मजा आता भोकने में मगर ये कुत्ता भी ठीक कहता था इसको लोग पूछते थे कि यह अवतारी पुरुष है ऐसा कुत्ते नहीं देखा जो खुद तो भोंकते ही नहीं दूसरों को भी नहीं भोंकने देता अद्भुत ऐसे वर्षो आए और गए और उपदेशक समझाता रहा और सुनने वाले सुनते रहे सिर झुका क्या करें, मजबूरी है, पाती हैं हम मगर ये आदमी तो बड़ा पहुंचा हुआ ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं ये तो सीधा आकाश से सी आया है ईश्वर की अवतार होना चाहिए न भोंके कभी नहीं किसी ने उसको भोंकते देखा उसका आचरण बिल्कुल शुद्ध था विचार के बिल्कुल अनुकूल था जैसा बाहर वैसा भीतर संतों में उसकी गिनती थी लेकिन एक रात कुत्तों ने तय किया कि अपना गुरु कितना समझाता और अब उसका बुढ़ापा भी आ गए एक दफा तो अपन ऐसा करें कि एक रात तय कर ले अमावस की रात आ रही है कल कल रात चाहे कुछ भी हो जाए कितनी ही उत्तेजना है। और शैतान कितना ही हमारे गले को गुदगुदाए कि कितनी निकले पुलिस वाले और सिपाही और सन्यासी मगर हम आंखें बंद किए अनेरी गलियों में छिपे हुए नालियों में दबे हुए पड़े रहेंगे एक दफा तो अपने गुरु को यह भरोसा आ जाए कि हमने भी तेरी बात सुनी और मानी गुरु निकला शाम से जो उसका काम था कि कोई मिल जाए कुत्ता भौंकते वो पकड़े दे उपदेश पिलाए वही घोटी मगर कोई ना मिला बारह बज गए रात हो गई आधी सन्नाटा छाया हुआ है सदगुरु बड़ा परेशान हुआ उसने कहा राम गए कहा कम वक्त कोई मिलते ही नहीं वो तो बेचारा समझा समझा के अपनी खुजलाहट निकाल लेता था आज समझाने को कोई ना मिला एकदम गले में खुजलाट उड़ने लगी जब कोई कुत्ता ना दिखा और सब कुत्ते न तो पहली दफा उसकी नजर सिपाहियों पर गई पोस्टमैनों पर गई संन्यासी चले जा रहे बड़े जोर से जीवन भर का दबा हुआ एकदम उभर के आने लगा बहुत रोक, बहुत संयम साधा बहुत राम राम जपा मगर कुछ काम ना है नहीं रोक सका एक गली में जाके भूक दिया उसका भोंकना था कि सारे गांव में क्या भूखभाट मची क्योंकि बाकी कुत्तों ने सोचा कोई गद्दार दगा दे गया जब एक ने दगा दे दिया हम क्यों पीछे रहे हैं? अरे हम नाहक दबे दबाए पड़े हैं सारे कुत्ते भौंकने लगे ऐसी भोंक कभी नहीं मची थी और सदगुरु वापस लौट आया तीर्थंकर वापस आ गए उसने कहा कम वक्त हो कितना समझाया मगर नहीं तुम न मानोगे तुम अपनी जात न बदलोगे तुम्हारा रोग ना जाएगा फिर भौंक रहे इसी भौंकने में कुत्ते की जातियों का हरास हुआ इसी में हम बर्बाद हुए नहीं तो आज आदमी के गले में पट्टे बांध के घूमते होते आ गया कलयुग क्यों भौंक रहे हो फिर बेचारे कुत्ते पूछ दबा के चले कि क्या करें परमंस दे क्या करें छूटते ही नहीं आज तो बहुत पक्का कर दिया था छोड़ने का लेकिन कोई गद्दार दगा दे गया पता नहीं कौन गद्दार है। किस धोकेबाज ने किस बेईमान ने भोंक भोंक दिया तुम जो ये कह रहे हो कि समस्याओं के रहते प्रेम विलासी होगा ना समस्याएं तो सदा रहेंगी कुत्ते हैं तो भौंकेंगे आदमी हैं तो समस्याएं खड़ी होंगी हाँ, तुम न रहोगे समस्याएं रहेंगी समस्याएं शाश्वत थे तुम अभी हो अभी नहीं अभी नहीं थे अभी फिर नहीं हो जाओगे तुम इन समस्याओं में अपना समय खराब ना करो और समस्याएं तुम क्या हल कर लोगे और समस्याएं हल करने का प्रेम के अतिरिक्त और क्या उपाय ये समस्याएं इसीलिए हैं कि इतनी घृणा है ये समस्याएं इसीलिए हैं कि इतनी हिंसा है ये समस्याएं इसीलिए हैं कि इतना द्वेष इतनी ईर्ष्या है और तुम प्रेम से ही बच रहे हो और तुम कह रहे हो प्रेम तो विलास ही होगा ना और तुम कहते हो मैं एक कवि हूं पता नहीं किस तरह के कवि हो नाम से तो मारवाड़ी मालूम हो तो विष्णुदास राठ मारवाड़ी और कविता में कोई संबंध करते होगे कविता कुछ इस तरह की कूटनीति मंथन करी प्राप्त हुआ यह ज्ञान लोहे से लोहा कटे यह सिद्धांत प्रमाण यह सिद्धांत प्रमाण जहर से जहर मारिए चुप जाए कांटा कांटे से ही निकालिए कह काका कवि रहा क्यों रिश्वत लेकर रिश्वत पकड़ी जाए छूट जाए रिश्वत देकर मारवाड़ी हो और क्या करो अरे कांपना क्या रिश्वत में पकड़ेगा रिश्वत दो बाहर निकलो छात्रों से कहने लगे दादा ऊधम सिंह मजा किरकिरा हो गया बंद हुई रैंगिंग बंद हुई रैंगिंग समझ में बात ना आई एक वर्ग रह गया उसे क्यों बक्सा भाई खतरे में भोले भाले पतियों की लाइफ बेचारों की डेली रैंगिंग करती वाइफ कह काका सरकार रहम हम पर भी खाओ पत्थर हृदय काकियों पर प्रतिबंध लगाओ कविता क्या करते होगे तुम तो? जब तुम प्रेम से ही डर रहे हो तो तुम्हारी कविता में और क्या होगा माना की समस्याएं निश्चित समस्याएं लेकिन समस्याओं के कारण प्रेम तो नहीं छोड़ा जा सकता और यह भी सच है कि प्रेम विलास है इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है सभी विलास है फूल भी विलास है और चांतारे भी विलास है लेकिन क्या चाहते हो समस्याएं ही समस्याएं बचे न फूल बचे न पक्षी गीत गाएं, न कोयल पुकारे न पपीहा गीत गाए न ना मोर नाचे है ना न मोर के पंखों न आकाश में इंद्रधनुष उगे न सूर्योदय का आनंद न सूर्यास्त का सौंदर्य न चांदों से भरा हुआ आकाश ये सब विलास ही तो है समस्याओं से भरे जगत में क्या चाहते हो आकाश में सिर्फ अखबारों की सुर्खियां छपी हुई मिले कि जहां देखो वही हत्याएं जहां देखो वही रुस्मत जहां देखो वही बलात्कार की जहा देखो वही कुछ उपद्रव अखबार पढ़ने से जी भरता विष्णुदास राठी माना की समस्याएं और समस्याएं जरूर मुश्किल खड़ी करती प्रेम करना मुश्किल हो जाता है लेकिन पहली तो बात यह है कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है तुम कहते हो मैं सबको प्रेम बांटना चाहता हूं बांटने के पहले होना भी तो चाहिए नहीं तो हालत हो जाए यूं की नंगा नहाए निचोड़े क्या मैंने सुना एक नंगा नहाते ही नहीं था तब ये कहावत बनी लोगों ने पूछा भाई नहाते क्यों नहीं उसने कहा नहा तो लू लेकिन निचोड़ूंगा और कपड़े कहा कपड़े थे ही नहीं जिनके सुखाने की चिंता में वो नहाता नहीं था तुम कह रहे हो सबको प्रेम बांटना चाहता हूं लेकिन बांटोगे क्या खाक खाक ही बांटो विभूति नाम रख दो प्रेम होना भी तो चाहिए और प्रेम बिना ध्यान के नहीं होता लोग सिर्फ इस ख्याल में जीते हैं कि प्रेम है और तभी तो समस्याएं पर्याप्त हो जाती हैं प्रेम को मारने में वो नोन तेल लकड़ी समस्याओं की दुनिया आई कि प्रेम मरा प्रेम बचता नहीं इसलिए कि वस्तुतः पहले से ही नहीं था सिर्फ ख्याल था मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग मैंने समझा था मैंने समझा था कि तू है तो दरअसा है हयात मैंने समझा था कि तू है तो दरअसा है हयात तेरा गम है तो गम गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए यू न था यू न था मैंने फकत चाहा था यू हो जाए मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब नमाम और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस रेशमो अलतसों कम ख्वाब के बुनवाए हुए जा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस जाबा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस निकले हुए अमराज के तन्नूरों से पी बहती हुई गलते हुए नासुरों से मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न लॉर्ड जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे अब भी दिल दिलकश तेरा हुस्न अब भी दिल दिलकश तेरा हुस्न मगर क्या कीजे और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब न माना की समस्याएं हैं माना कि दुख है, माना की तकलीफें लेकिन ये सदा से और ये सदा रहेंगी इस कारण प्रेम से अपने को बचा लेना खतरनाक महंगा है क्योंकि जो प्रेम से बचा वो प्रार्थना से बच जाएगा क्योंकि प्रार्थना प्रेम के ही फूल की सुगंध और जो प्रार्थना से बचा वो क्या खात परमात्मा को समझ पाएगा क्योंकि उस सुगंध में ही परमात्मा का पहला अनुभव होता है रहने दो समस्याएं प्रेम की धारा तो बहने दो प्रेम की धारा समस्याओं को मिटाने में सहयोगी होगी बिल्कुल मिटा देगी ऐसा तो नहीं हाँ नया तल देखी नया आयाम देखी और ख्याल रखना सदा नीचे तल की समस्याओं से ऊंचे तल की समस्याएं बेहतर होती जैसे मैं ये पसंद करूंगा की आदमी को शरीर की समस्याएं न रह जाएं मिट सकतीं क्योंकि अब विज्ञान पर्याप्त आदमी की शरीर की समस्याएं मिट सकती लेकिन तब मन की समस्याएं खड़ी होंगी लेकिन भारतीय तथा कथित साधु संत जो सारी दुनिया में चक्कर मारते फिरते और सारी दुनिया को अध्यात्म का उपदेश देते फिरते पता नहीं इनको किसने ये ठेका दिया इनको ये वहम कि भारत को सारी दुनिया का सदगुरु होना है तो ये दुनिया में ये कहते फिरते कि हमारा देश गरीब है लेकिन फिर भी वहां पागलपन कम होता है हमारा देश गरीब है लेकिन लोग मानसिक तनाव से पीड़ित नहीं इन पागलों को पता नहीं कि मानसिक तनाव और पागलपन और विक्षिप्ता और आत्मघात भूख से बड़ी समस्याएं हैं ऊपर की समस्याएं पहले पेट तो भरा हो तब आदमी के मन में तनाव हो सकता है अभी पेट ही तना हो तो मन में कहा से तनाव होगा अभी पेट ही भूखा हो तो मन की चिंताएं कैसे हो सकती और जब मन के भी सारे समस्याएं हल हो जाती तो और नई समस्याएं खड़ी होंगी और बड़ी आत्मा की समस्याएं अस्तित्व की समस्याएं जीवन के अर्थ की समस्याएं समस्याओं की ऊंचाई सभ्यता की ऊंचाई बताती समस्याओं की नीचाई सभ्यता की नीचाई बताती भारत बहुत नीचे तल पर जी रहा है लेकिन हम बड़े होशियार हैं। और विष्णुदास राठी तुम तो मारवाड़ी हो तो मारवाड़ी की भाषा समझोगे ये चंदूलाल मारवाणी ने अपनी प्रेमिका गुलाबों को लिखा हुआ पत्र तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ तेरा सूत्री पत्र है। मेरी इकलौती हृदय की देवी गुलाबो जैसी कि तुम्हें खबर होगी ही कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी सरकार ने देश की गौरवमयी परंपरा का पालन करते हुए सभी आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी इसलिए मेरी जान से प्यारी सोने की बुलबुल तुझे ये समाचार लिखते हुए मेरे कलीजे में छोरा सा चुभ रहा है कि आगे समय तुझे अब बहुत कम पत्र लिख पाऊंगा क्योंकि डाक दरों में हुई वृद्धि से मेरा प्रेम पत्र लिखने का उत्साह लगभग पूर्णतः ठंडा हो गया अतः भविष्य में पत्रों के नाम पर केवल व्यापार संबंधी काम काज चिट्ठिया ही लिखा करूंगा लेकिन फिर भी मान लो कभी साल दो साल में अथवा जन्म जन्मांतरों में कोई अत्यंत जरूरी कारण आ बना तो भले ही कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, फिक्र नहीं लिफाफा अंतर्देशी न सही पोस्टकार्ड ही हो मगर सच कहता हूं, तो मैं लव लेटर अवश्य लिखूंगा यद्यपि स्थानाभाव के कारण मैं ऐसी बहुत सी बातें न लिख पाऊंगा जो मैं अब तक डाक की धरे सस्ती होने के कारण मोहब्बत की फिजूल खर्ची के रूप में लिखता रहा हूँ अतः तुम प्रार्थना है की मेरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उन बहुत सी अलिखित बातों को मेरी समझदार सपनों की रानी तुम लिखा हुआ ही समझ लेना वे बहुत सी बातें इस प्रकार है इस बार आखिरी बार लिखे दे रहा हूँ क्योंकि अभी डाक की दरें वही की वही पुरानी एक तारीख से बदलाव होने वाली पहली पत्र के प्रारंभ में प्राण प्यारी हृदय सम्राज्ञी या दिल की रानी जैसे निरर्थक संबोधन लिखकर पोस्टकार्ड में व्यर्थ जगह न भरूंगा लिखू दिल की रानी और निकले आंखों से पानी यह ठीक नहीं प्रेम दूसरी प्रेम प्यार नमस्कार चुंबन आदि बेमतलब शब्द अनावश्यक स्थान घेरते अतः आने वाले समय में इन शब्दों का उपयोग कतई न किया जाएगा तीसरी अत्र कुशलम तत्रास्त। लिखना तो इस युग में बेवकूफी ही है भला इस महंगाई के जमाने में कोई कैसे सकुशल रह सकता है आशा है तुम भी से परिवार कुशलता पूर्वक होगी मान लो मैं यह लिखूं और तुम्हारे यहाँ किसी को बुखार चढ़ा हो तो की सोचो फिर तुम पे क्या गुजरेगी इसलिए अब मेरी चिट्ठियों में तुम ऐसी बेहूदी बकवास लिखी हुई न पाओगी चौथी तुम्हारा पत्र मिल गया धन्यवाद यह मेरा पिछला पत्र तुम्हें मिल चुका होगा जैसी आकाश कुसुम बातें लिखने में भी अब मेरा विश्वास नहीं क्योंकि ऐसा करना भारतीय डाकतार विभाग के साथ गद्दारी करना होगा जो मेरा जैसा देश वक्त नागरिक कभी नहीं चाहे हाँ कभी जरूरी हुआ तो पाँच साल पहले का लिखा हुआ तुम्हारा प्रेम पत्र प्राप्त हुआ ऐसा एकाध वचन अवस्थ लिख दिया करूंगा। पांचवी तुम्हारी बहुत याद आती जैसे के लिखने का जोखिम भी भविष्य में नहीं लूंगा क्योंकि इधर मैं लिखू कि विरह अग्नि में जला जा रहा हूँ और के साथ तुम खुद भी चली आओ तो इस महंगाई के जमाने में बतौर मुहावरा मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा छठवी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जैसी उपदेशात्मक बातें लिखकर मैं अपने पत्र को स्वास्थ्य विज्ञान की पोथी नहीं बनाना चाहता वैसे भी जो सलाह मैं तुम्हें देता हूँ तुम कभी मानती नहीं बल्कि और भी उल्टी उल्टी चलती हो यदि यदि मैं तुम्हें सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दू और वहां तुम अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुल जाओ तो परिणाम उल्टा ही निकलेगा इस कारण ला रिवर्स इफेक्ट जानकारी रखने वाला तुम्हारा यह मनोवैज्ञानिक प्रेमी चंदूलाल मारवाड़ी अब कभी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करने का कष्ट न करेगा साथ में भविष्य में प्रेम की चर्चा नहीं होगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिफाफे की जगह पोस्टकार्ड का उपयोग करूंगा और मैं नहीं चाहता कि की मेरे दिल के गहन भावों को और हृदय के उद्घारों को हर कोई एरा गहरा ना सड़क छाप पोस्टमैन पढ़े अथवा तुम्हारे घर के लोग पढ़कर नाजायज फायदा उठा आठवीं शेष तुम स्वयं समझदार हो जैसी बात लिखकर मिथ्यावाद को प्रोत्साहन देने में भी मेरी रुचि अब नहीं अतः मेरे अगले पत्रों में इस तरह की कोई भी बेच की बात तुम्हें न मिलेगी नौवीं अब समाप्त करता हूँ लिखना मुझे बहुत अखरेगा अरे पत्र में जगह न बचने आरोप पत्र को अगर समाप्त न करूंगा तो भला क्या करूँगा क्या शुरू करूँगा फिर ऐसी बात लिखने में तुखी क्या है दसवीं पत्रोत्तर देना या लिखना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को खाने पर बुलाकर अगले दिन उसके घर पहुंच जाए और कहे कल हमने तुम्हें खाना खिलाया था अब तुम हमें खिलाओ अतः ऐसे वाक्य भी अब कभी ना लिखूंगी तुम्हारी इच्छा हो तो खाने पर बुलाना वरना कोई जबरदस्ती नहीं मैं खानदानी मार वाली कोई भुखमरा नहीं ग्यारहवीं पत्र के अंत में तुम्हारा प्रेमी तेरा प्यारा या बस सिर्फ तेरा जैसे बेमतलब के शब्दों के प्रयोग का भी मुझे कोई औचित नजर नहीं आता जब शुरू में ही दिल की रानी नहीं लिखा तो अब यह कैसी औपचारिक नीचे दस्त की भी अब कोई जरूरत नहीं मेरी सरियल खाते बही वाली मुनीन छाप लिखावट से तुम खुद ही समझ जाओगी की कि खत किसका बारहवीं महत्वपूर्ण बात की पोस्ट कार्ड आरोप कभी टिकट न चिपकाऊंगा अरे जब मैंने स्याही खर्च करके और पेन की निब घिसकर इतना प्रेम प्रकट किया तो क्या तुम मेरी बैरंग सीखी छिड़ाकर कुछ अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन न करोगी तेरहवीं और अंतिम बात ख्याल रखना यदि जगह बची तो पता लिखूंगा वरना पता न लिखने के लिए माफी मांग लूंगा आज इतना